जमणि सदा विजयते रम श भजे रामेणा बिहता निषाचरचमू राम तस्मी नम रामस्य यण रामे चि तलाया सदा भवतु भोरा म मु भर्जन भी जाना तर्जनम सुख समद तर्जनम यमदूता ने राम गर्जनम्म नम पंकजना वहा नम पंकजमा पंकजने नमस्ते पंकज्रे यो ब्रह्म विदधात् पूर्व यो वे वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेमबुकाशम मुम प्रपदे आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र चरणार विंद मकरंद मिलंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी कार की अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों का समाधान करना है क्यों ये प्रश्न हो सकता है हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले क्यों आता है कारण आता है पश्चात कार्य होता है वेद कहता है कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते सैतीस योग सुखोपनिषद कारणे न बिना कार्यम नो देते नारायण हमारे दर्शन शास्त्र भी कहते हैं प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते घोर से घोर मूर्ख भी बिना प्रयोजन के बिना कारण के कोई कार्य नहीं करता हमारी आंख बंद है अब खोलना चाहिए क्यों अब सोना चाहिए क्यों हर एक कार्य का रीजन होता है इसका भी कोई रीजन होगा हा हम कुछ चाहते हैं हमारा कोई उद्देश्य है एम है आनंद प्राप्ति और उस आनंद प्राप्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है इसलिए इन प्रश्नों का समाधान आवश्यक है किंतु हमारे जगत में बहुत सी वस्तुएं प्रत्यक्ष है और बहुत सी परोक्ष हैं। तो प्रत्यक्ष वस्तु भौतिक हैं तो भौतिक तत्वों का ज्ञान भौतिक साधनों से हो जाता है लेकिन परोक्ष ज्ञान के लिए आध्यात्मिक विषयों के निर्णय के लिए भौतिक साधन पर्याप्त नहीं है उनकी पहुंच नहीं है वेद कहता है यथो वाचो निवर्तन ते अप्राप्त मनसा सहा तैत्तरियोपनिषद दो चार तैतरीयोपनिषद दो नौ ब्रह्मोपनिषद ने भी ये मंत्र है सांडल्योपनिषत में भी है दो एक सरभोपनिषत में भी है बीसवा मंत्र गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जान हु भाई राम अतर आता बुद्धिमन बानी वहा इंद्रिय मन बुद्धि नहीं जा सकते त्रिभीर्गुण में यही रे भी सारा संसार त्रिगुण से बना है और ये शरीर भी माया से बनी है और इस शरीर का जो सामान है जिससे हम देखते सुनते सुघते रस लेते स्पर्श करते सोचते डिसीजन लेते हैं वो भी माइक है तो त्रिभी गुण में यही रे भी सारा संसार त्रिगुणमयी है मोहितम ना भी जाना में व्य परम सात तेरा इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं वेद कहता है श्रुदेश शब्द मूलवा शब्दमूल शब्द, शब्द प्रमाण से अचिंत्या भावा जे भाव तर्क योजय महाभारत वेदांत कह रहा है श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात दो एक सत्ताईस शास्त्र जोनि एक एक तीन इसलिए वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा मैं कौन मेरा कौन का ज्ञान करना है लेकिन क्यों जी एक बात समझ में नहीं आती कि यह प्रश्न ही गलत है प्रश्न ही गलत है क्यों अरे मैं कौन मेरा कौन के प्रश्नकर्ता का अभिप्राय ये है कि दो तत्व है एक मैं एक मेरा कभी तो वो पूछ रहा है मैं कौन मेरा कौन हाँ हाँ ऐसे ही होगा ऐसा कैसे है जी एक मेवा दु ब्रह्म एक न दुतीयाथुर्षत ईशनी भी श्वेता शोपनिषत तीन दो वै नारायण आसी न ना ब्रह्म ने न चतुर्वेदोपनिषद का पहला मंत्र पुरुख ए वे दगभम सर्वम जद भूतम जच्च भाव्यम पुरुष का दूसरा मंत्र और श्वेता सुतरोपनिषद ने भी ये मंत्र है तीन पंद्रह सुबालोपनिषद ने भी ये मंत्र है छ सात भागवत ने भी इसी आशय से कहा गया है सर्व पुरुषेदूतम भव्यम भवत्य ईशावास मृद्व सर्व ईशावास्योपनिषद केवल एक है भगवान ब्रह्म परमात्मा ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र हर कुछ है ही नहीं सर्वानी वस्तूना भावा स्थित तस्या भगवान्ष्ण कि वस्तुता श्री कृष्ण के सिवा है क्या और दो है ही नहीं अथवा न किन तवाजुन मिदम कृष्ण कांशे न स्थित हो जगत वासुदेवअ सर्वमित समहात्मा सुदुर् हाँ। प्रश्न बढ़िया है और सही भी है एक भगवान था सबसे पहले कौन था सबई नई बरे में तस्मा दे का न रमते सदीय छत अकेले एक ब्रह्म था एक श्री कृष्ण थे श्री कृष्ण की या ब्रह्म की या भगवान की परिभाषाएं अनंत हैं लेकिन एक परिभाषा ऐसी है जो और कहीं लागू नहीं होती और परिभाषाएं तो भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष में भी एक सी लागू होती हैं क्योंकि जब भगवत प्राप्ति होती है जीव को तो भगवान अपने आठो गुण उसको दे देते हैं ऐसा आत्मा पिपा सत्य कामा सत्य संकल्प ये जो आठ गुण है आठ एक पांच छानोग्योपनिषद ये भगवत प्राप्ति के बाद दे देते हैं पहले नहीं थे वेदांत भी यही कहता है धार दर् उत्तरे भत शब्दाभ्याम तथा हिदृष्ट लिंग धृतेश्च महिमनो सुपलब्धे प्रसिद्धेश परामर्शा सहित के नासबात उत्तराजाभूत स्वरूप एक तीन तेरह एक तीन चौदह एक तीन पंद्रह एक तीन सोलह एक तीन सत्रह इन वेदांत सूत्रों में बताया गया कि किसी जीव में इन आठ गुणों में एक भी गुण नहीं है लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद भगवान सब दे देते हैं उसको एक चीज नहीं देते जगत व्यापार भरजम चार चार सत्र वेदांत कह रहा है सृष्टि करने का कार्य भगवान किसी को नहीं देते बस तो भगवान की ब्रह्म की श्री कृष्ण की अगर परिभाषा कोई पूछे तो बस यही एक परिभाषा है कि सृष्टि का कार्य जो करता है बस उसका नाम भगवान और बाकी जितने गुण है भगवान में वो सब महापुरुषों में भी रहते हैं अगर कोई आदमी किसी की तारीफ करे और कहे उसके दो आंख है अरे दो आंख तो सबके होती है गधा ये कौन तारीफ है दो पैर भी है अरे फिर वही बात उस, उसकी आंख से पंद्रह मील दिखाई पड़ता है अच्छा हा ये बोलो गुण की बात ऐसे तो ही भगवान की और बातें जो है वो तो महापुरुषों के पास भी है महापुरुषों को भी हम भगवान बोलने लग जाएंगे तो तमाम सारे भगवान हो जाएंगे भगवानों में लड़ाई हो जाएगी लेकिन एक भगवान है वेद कहता है वही वारुण ही वरुणम पिता रोपसार अधी भगवो ब्रह्म भगु वरुण के लड़के अपने बाप के पास गए वो ब्रह्म ज्ञानी थे कहा पिताजी ब्रह्म किसे कहते हैं ये भगवान क्या होता है उन्होंने कहा तो ये तो वायु मान भूतानी जानते ये न जाता न जीवंत यद प्रयत्त अभिषम ब्रह्म और कुछ नहीं कहा कि भगवान सनातन होता है सर्वज्ञ होता है हैं? ये कुछ नहीं ये तो महापुरुष भी होता है जिससे संसार पैदा होता है जायंत शब्द है संस्कृत में उसका अर्थ है पैदा होना और पैदा होना ही नहीं जीवंती जीवित रहते हैं जिसके द्वारा चेतना चेतना नाम प्राण प्राण के जीव जीव के सुख सुख के राम ये जीवों का जो जीवन है उसमें जीवनत्व का दान करने वाला भगवान होता है सृष्टि करने के बाद वो प्रत्येक शरीरधारी के अंदर बैठता है उसको जीवत्व तो देता है तो वो जीवित रहता है फिर जब मरने की बात करते हैं आप लोग तब भी वो साथ जाता है प्राग्ञे नाढ़ उत्सृजन जाति बृहदारण्य को उपनिषद चार तीन साथ, साथ जाता है जीव के गृहित पैतानी संजाति पंद्रह आठ गीता पूरा परिवार साथ जाता है सजदा आसमा शरीरा दुत्क्रामत सही भरबई ये इंद्रिया मन बुद्धि आत्मा परमात्मा ज्यादा एक साथ चलते कुत्ते के शरीर में जाओ गधे के जाओ स्वर्ग में जाओ खाली गोलोक में जब जाने की बात आएगी तो ये सब बदल जाएंगे शरीर भी दिव्य मन भी दिव्य बुद्धि भी दिव्य लेकिन भगवान साथ रहेंगे वो नहीं बदलेंगे तो सृष्टि करने वाले भगवान तीन एक फिर कहता है सो कामेत सो माने अकेला एक भगवान था उसने इच्छा की बहुत श्याम प्रजा ये ये थी बहुत सारा हो जाऊं, अकेले हूं तो सा तपो तप्य उसने तपश्चर्या की बहुत सारा होने की तपश्चर्या क्या तपश्चर्या की कामयत अकामयत ये तपश्चर्या इच्छा की ओ इच्छा की ये भी कोई तपस्या है अरे बड़े आदमी लोगों को ऐसे ही कहा जाता है देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर फावड़ा पकड़ ले अगर झाड़ू हाथ में ले ले सड़क के ऊपर खड़े हो जाए तो बड़े बड़े अक्षरों में निकलता है प्राइम मिनिस्टर झाड़ू दे रहे थे सफाई तो और लोग करते हैं उन्होंने पकड़ लिया झाड़ू फोटो खींच गया बस तो भगवान को हम लोगों के लिए सोचना पड़ा अरे सोचना भी तो परिश्रम है कष्ट है मेंटल वर्क करते हैं देखो बड़े बड़े एडवोकेट बड़ी बड़ी फीस लेते हैं सा तपो तप्य सपस सा तत्पा सर्वम इदम आश्रिज्यत, आश्रिज्यत माने छोड़ा लोल खुल गई माने छोड़ा जैसे बांध में पानी भरा होता है थोड़ा सा पानी छोड़ा हाथ में मक्खी लिए है एक बच्चा और कहता है देखो मैं जादू दिखाता हूं बच्चों ने कहा दिखाओ देखो मैंने मक्खी बना दिया ए बना दिया तो हाथ में लिए हुए था उसी को छोड़ दिया तो भगवान ने अनंत कोच ब्रह्मांड को महाप्रलय में अपने महोदर में छुपा रखा था तो उनको छोड़ दिया जा, जहा थे पहले वहीं जाना सब लोग सूर्जा चंद्र मूर्व कल्पय पृथ्वी नारायण उपनिषद पांच सात जैसा संसार पहले था महाप्रलय के समय वैसा ही छोड़ दिया प्रकट कर दिया नया नहीं बनाया कुछ पहले ब्रह्मा को प्रकट किया और फिर ब्रह्मा से कहा है सुनो प्रजा सृज यथा पूर्वम याष्टमय अनुशेर थे तीन नौ तैतालीस भागवत जैसा पहले विश्व था उसी प्रकार से प्रकट कर दो तो दो नौ पांच ब्रह्मा ऐसे बैठा रहा बुद्धू शनि का मैं कैसे करूं क्या करूं ये क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं कर सकता करोड़ों ब्रह्मा नहीं कर सकते तब भगवान उसके भीतर बैठे और पावर दी शक्ति दी तब ये संसार का छोड़ना हुआ और छोड़ के अब गोलोक में नहीं बैठे ध्यान दो तत्सन प्राभिशत स्वयं भी साथ साथ चला पृथ्वी जल तेज में भी और जीवों के हृदय में भी सर्वत्र हो तो कैसे तैलम तिलेशु का क्षीरे यथा घृतम गंध पुष्पेशु भूतेषु तथा हम जैसे तिल में तेल होता है दिखाई नहीं पड़ता हाँ। है, आप लोग देखते हैं सरसों देखते हैं हाँ। इसमें तेल है मेहंदी का पत्ता देखते ये हाँ। हरा हरा है हा हाथ में लगा लो लाल हो जाए ऐह क्या बकबक बक करते हो ये हरा हरा है तो लाल कैसे हो जाएगा अरे लगा के देख लो ना लकड़ी में आ गये। आ गये। लकड़ी की। न चारणी को आग है आग है लकड़ी जट जाती थी अच्छा को मथो हाँ आग निकल आई है यार अरे थी तो, तो निकली बांस रगड़ते हैं जंगलों में आपस में हवा से आग पैदा हो जाती है ए ये दूध है हा इसी में घी है घी है घी कहा दिख है इसमें अरे मत के देखो मक्खन निकलेगा ये फूल है हा इसमें फुशबू बैठी है किधर है अरे वो दिखाई नहीं पड़ती नाक में लगाओ ऐसे व्याप्त है इसके कण कण में एक एक धूल के रोम रोम में व्याप्त है इसीलिए भगवान की परिभाषा की गई णोरणीयान महतो महीन आत्मा गुहायाम निहितोश्चंतो तीन बीस श्वेता चतरोपनिषद ये सर्वोपनिषद में भी मंत्र है एक कैसमा अर्थात भगवान इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई नहीं क्योंकि इतना बड़ा ना हो भगवान तो महाप्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें समायेगा कैसे और इतना छोटा है कि उससे छोटा कुछ है ही नहीं और हो भी नहीं सकता क्योंकि इतना छोटा ना होगा तो सबसे छोटे में समायेगा कैसे तो तत्सृष्ट तदेवानुप्राविशत यानी भगवान से संसार प्रकट हुआ इसलिए यह भी नहीं कह सकते आप लोग कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया एक को मनुष्य एक को कुत्ता, एक को वृक्ष एक को सुंदर एक को कुरूप अलग अलग ऐसा अच्छा क्यों बनाया एक सा बनाते हा अच्छा ऐसा नहीं है वैषम्य नैर्घिण्य न सापेक्ष तथा चर्शयत न कर्मा विभागा न अनादित्वात् वेदांत सूत्र बना दिया वेद अभ्यास ने इसके उत्तर में कि अनाद काल के उसके अपने अपने पाप पुण्य है उसके अनुसार भगवान ने संसार प्रकट किया है अपनी ओर से नहीं किया फिर वेद कहता है तस्माए तस्मात्म आकाशात संभूता आकाशाद वायु बायो अग्नि अग्नि आप औषधया कुछ नहीं था आकाश आकाश मे कुछ नहीं ये आप लोग यहां बैठे हैं ये खाली जगह है ना न हाँ। इसमें तो तमाम चीजें आ गई हैं अब मच्छर भी घूम रहे हैं हवा भी चल रही है लेकिन पहले जब आकाश था तो कुछ नहीं था कुछ नहीं से आश्चर्य देखो वायु बन गया बाप में गुण नहीं अब बेटे में अस्पर्श का गुण हो गया आकाशात वायु और वायु दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वायु अग्नि उससे आग उत्पन्न हुआ उसके रूप भी है अग्ने आग टेम्परेचर वाली उससे पानी पैदा हो गया अदव्या पृथ्वी उससे पृथ्वी पैदा हो गई हे पहाड़ों पर पेड़ बन गए कोई लगाने गया था ये सब खसा चल रहे हैं भगवान उनकी की करामात है आत्मनिचै विचित्रा ची वेदांत कहता है दो एक अट्ठाईस अट्ठाईस भगवान में अनंत अलौकिक विचित्र शक्तियां हैं उनसे ये असंभव बातें संभव होती हैं फिर वेद कहता है यश्च विश्वम इस संसार को जो बनाता है और इसकी रक्षा करता है खाली बनाने से काम नहीं चलेगा और फिर इसको खा जाता है भूंगते वेद कह रहा है इसको खा जाता है वही भगवान महाप्रलय में अपने अंदर दो एक सांडिल्योपनिषर आनंदो ब्रह्मात आनंदात देव कल भूतानि जायन्ते आनंदिन जाता जीवन्ति वो ब्रह्म एक था आनंद उसी से हम सब लोग पैदा हुए चेतन भी जड़ भी दो प्रकार के ये देखने से हुए सोचने से हुए इसका मतलब ये हो गया कि पहले भगवान सबसे पहले साकार ही था छत ये देखो छोपनिषद छह दो तीन उसने सोचा अरे आप तो कहते हैं ब्रह्म कुछ नहीं करता अरे नहीं वो सगुण साकार श्री कृष्ण की बात हो रही है तजला शांत उपासी तीन चौदह एक तल्ला तल संसार उससे पैदा हुआ उससे उसकी रक्षा होती है उसे में लय होता है छत आयतरे उपनिषद एक एक तीन एक तीन एक तीन बार एक ही उपनिषद में ये मंत्र है सही छांचक्रे उपनिषद छ तीन स आई क्षत एक दो पांच उपनिषद ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो भगवान अकेला था आप कहते हैं मैं कौन मेरा कौन <laughs> नहीं नहीं वो वेद भी कहता है कि वो अंदर था दूसरा जो है महाप्रलय में जिसे भगवान कह रहे हैं मैं अकेला था तो द्वितीय मई छत तो अपने अंदर वाले दूसरे को प्रकट किया ना ये तो वाई मान भूतान जयंत है प्रकट किया वो दूसरा कौन है हम लोग और एक ये अब तीन हो गए एक वो एक मैं एक ये है। द्वा बजा विशनी सा बजा ये का भोग भोग्यार्थ युक्ता अनंत चात्मा विश्व रूपो यता तीन हो गए वो मैं ये वो आज मैं भी आज ये भी आजा वो भगवान आज मैं जीव आज ये माया आजा यानी अजा, अजा जिसका कभी प्रारंभ न हो जन्म न हो आदि न हो सदा से हो सदा रहे हाँ, तो तीन हुए ना हा अब आपका प्रश्न जो बना मैं कौन मेरा कौन इसमें एक तो मैं हूं अब बचे दो एक वो एक ये है इन दोनों में कोई मेरा है बस इतना सा पता लगाना है हजार आदमी में नहीं कुल जमा टोटल तीन आदमी हैं एक बेटा है एक बाप है और एक नौकर है समझो अब बेटा कहता है मेरा बाप कौन है इन दोनों में तो अनाद काल से उसमें ये अज्ञान है अज्ञान माया के कारण अजा माया के कारण उसके अधीन है ये हुआ एक दिन नहीं नहीं सदा से है पहले ज्ञान था फिर अज्ञान आ गया ऐसा नहीं हो सकता इम्पॉसिबल ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता आनंद पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता कैसे क्यों भगवान पर माया का अधिकार नहीं हो सकता तो अनादिकाल से हम माया के कारण अज्ञान युक्त है इसलिए हमने ये गलती की है एक दिन नहीं की सदा से ये गलती की है कि अपने आप को शरीर मान लिया बड़े बिभोर हो रहा है इस शीशे में देखते खास तौर से 16 से 25 साल की उम्र के बीच में प्रातः प्राप्त सोलह से बर्से गर्द भी चाप सराए थे सोलह से 25 के बीच में गधी भी अपने को अपसरा समझती है और लड़के जितने देखो कॉलेज के हों आकड़ के चलते हैं <laughs> और यही समझता है हर लड़का लड़की मेरे बराबर कोई नहीं है ये मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है इसीलिए उद्धव ने भगवान से प्रश्न किया संसार में मूर्ख कौन है कहा जो अपने को देह मान ले बस बड़ा कोई मूर्ख नहीं तो इस परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या है <laughs> अकेले में सोचना लेकिन हम जब से पैदा हुए समझदार बनने की चेष्टा तो की लेकिन लोगों में कहलवाने का प्रयत्न किया मैं अच्छा हूं अच्छा बनने का अधिक प्रयत्न नहीं किया अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया लोग हमको अच्छा कहें क्या किया जाए पुस्तकों को पढ़ते खबरों से टीवी से लोगों से चुरा चुरा के ज्ञान यही नॉलेज चार सौ बीस वाली और तो कभी अच्छे न बने अच्छा कहलवाने के चक्कर में और यह नहीं समझ में आया कि हमको कोई अच्छा नहीं मानता अरे अपना बाप अपनी माँ अपनी बीबी अपना पति भी नहीं अच्छा मानता ऐसा बेटा नालायक पैदा हुआ ऐसा बाप मिला ऐसी माँ मिली <laughs> भगवान को छोड़ दे यही बड़ी कृपा कभी कभी उस पर भी हमला हो जाता है एक ऐसा भगवान है हमारे एक बेटा था मर गया पड़ोसी के साथ थे आठवां हो गया भगवान को भी हम लोग नहीं छोड़ते संतों को क्या छोड़ेंगे तो हमने जो ये गलती की अपने को देह माना और उसी के कारण अनंत जन्म दुख भोगते भोगते बीत गए इसलिए ये दोनों प्रश्न हल करना है मैं कौन मेरा कौन तो अब आपको इतना पता हो गया कि भगवान मेरे हैं क्यों इसलिए कि उनसे हम पैदा हुए हैं ये तो वायुमान भुगतान जायते फिर इसके बाद मैंने मैं की परिभाषा बड़े डिटेल रूप में बताया है आपको वेदों के द्वारा वेदांत के द्वारा पुराणों के द्वारा गीता के द्वारा किए मैं नाम का तत्व अणु है और हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना पैदा किए रहता है ये ज्ञाता है एक संप्रदाय ऐसी है हमारे देश में जो कहती है कि आत्मा ज्ञाता नहीं है ब्रह्म ज्ञाता नहीं है फिर ज्ञान है ज्ञान है हा अरे ज्ञान वाला तो होगा कोई नहीं केवल ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म और ज्ञान स्वरूप है वही आत्मा है ज्ञान स्वरूप और वह जो ब्रह्म है वही ईश्वर बन गया राम कृष्ण वगैरह और विद्या के आश्रित हो करके ब्रह्म का एक भाग सगुण साकार बन गया उसने सृष्टि की है ब्रह्म कुछ नहीं करता न कुछ जानता है वो सर्वज्ञ भी नहीं है और वेद क्या कहता है ऐसे ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता ग्राता, मंता बोधा कर्ता विज्ञानत्मा पुरुष सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते प्रश्नोपनिषतभेद कह रहा है चार नौ ये आत्मा सब कुछ करता है देखता है सुनता है सूंघता है रस लेता है स्पर्श करता है सोचता है जानता है सब कर्म करता है कर्म का फल भोगता है और सदा ब्रह्म में स्थित रहता है करता शास्त्रार्थ बत्ता दो तीन तैतीस वेदांत क्यों तेव दो तीन उन्नीस वेदांत एक बात बताओ कोई आदमी किसी से कहे ए काटता है काटता है क्या काटता है कोई चीज है उसको काटता है न चीज कोई नहीं है अच्छा कौन काटता है काटने वाला भी कोई नहीं है अच्छा और काटना काम हो रहा है ऐसे कैसे हो सकता है जी पागलपन की बात कर रहे हो काटने वाला भी नहीं पेड़ भी नहीं और काटता है काटना कार्य हो रहा है कार्य कैसे होगा उसका करता होगा कोई उपकरण होगा कोई जानता है आत्मा की परिभाषा सुनो जानता है बात ज्ञान स्वरूप है जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था तो उन्हीं के अनुयाई फॉलोअर वाचस्पति ने कहा अरे नहीं नहीं भाई आत्मा करता है वरना वेद के सिद्धांत सब लेक्चरें बेकार हो जाएंगे अरे उपदेश तो आत्मा को होता है ज्ञान को क्या उपदेश होगा आत्मा अज्ञानी है उसको ज्ञान देने को तो वेद का उपदेश है और फिर एक बात बताओ जब ब्रह्म कुछ नहीं करता तो उससे ईश्वर बना राम कृष्ण तो वो संसार कैसे बनाने लगा अगर ब्रह्म में गुण नहीं है कर्म करने का तो उससे उत्पन्न ईश्वर कैसे कर्म करेगा फिर एक उन्हीं के अनुयायी बोले कि आत्मा कर्ता नहीं है अहंकार करता है मन मन करता है हा कर्म का करने वाला मन है ये मन कहा से आ गया अरे एक ब्रह्म था ना ये मन कैसे प्रकट हो गया दो हो गए फिर तो तुम तो अद्वैत तो बाधी हो अच्छा बताओ मन जड़ है कि चेतन जड़ है और आत्मा चेतन है हा तो आत्मा करता है हा उद्यान स्वरूप है करता नहीं है तो जब आत्मा करता है तो उसकी प्रतिबिंब पड़ा छाया पड़ी अहंकार पर मन पर तो मन करता हो गया अरे जब बिंब में कोई चीज नहीं है तो प्रतिबिंब में कैसे आएगी आपका मुह काला है शीशे में आप गोरे कैसे दिखाई पड़ेंगे आपके दो आंख है तो शीशे में भी दो आंख दिखाई पड़ेगी बिंब ही तो प्रतिबिंब बनता है तो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा मन पर तो मन करता हो गया आत्मा करता नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है नंबर दो एक बात बताओ मन तो जड़ है और आत्मा चेतन है तो चेतन और जड़ का कैसे प्रतिबिंब बैठेगा प्रतिबिंब को तो साकार का साकार में होता है सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है पानी में कोई आकाश का प्रतिबिंब होता है क्या पानी भी ना हो सूरज भी ना हो तो प्रतिबिंब पड़ेगा अरे दोनों साकार होते हैं तब बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है ऐसे ही भोली भाली बातें होती रहती हैं आचार्यों का वो बड़े बड़े लोग हैं उनकी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मैं मैं तो यह बता रहा हूं कि ब्रह्म सर्व समर्थ है उसके पास पराशक्ति है उससे वो जब चाहे साकार हो जाता है जब चाहे निराकार ये बात शंकराचार्य ने भी मान ली यद्यप साकार तथिक देशी विभात यदुनाथ यदुनाथ श्री कृष्ण देह वाले साकार हैं लेकिन वो सर्व व्यापक ब्रह्म हैं और उन्होंने चारों धाम में जो मूर्ति बनवाई है बद्रीनारायण वगैरह आप लोग जाते हैं उन्हीं के रखे हुए भगवान है सब विधम हाँ? ने द्वादशाह चार चार बारह वेदांत सूत्र की व्याख्या में लिखा है स यदा सशरीरताम संकल्प यशरीरों भगवत तदा तव शरीर सत्य संकल्प संकल्प वैचित्रच्य संकल्प है ब्रह्म अच्छा अभी तक तो कह रहे थे तो कुछ नहीं करता हा वो जब सोचता है मैं साकार बन जाऊ अरे भगवान को तो छोड़ो ये तुच्छ जीव अनंत शरीर धारण करके घूम रहा है चौरासी लाख में ये मैं इसकी शक्ति कुछ नहीं फिर भी चौरासी लाख का साकार बन रहा है और वो सर्वशक्तिमान साकार नहीं बन सकता बिचारा <laughs> ये नथिंग आकाश उससे संसार बना संसार साकार आकाश निराकार कैसे बन गया हा बन तो गया देख तो रहा है। <laughs> देखो ये, ये संसार जो बना भगवान से तो भगवान है मिट्टी श्री कृष्ण कैसे हैं मिट्टी मिट्टी होती है ना ये पृथ्वी और ये संसार क्या है घड़ा घड़ा राही मिट्टी का घड़ा और भगवान क्या है मिट्टी तो मिट्टी तो नित्य है लेकिन घड़ा नक्षर है आज बना है एक दिन फूटेगा और मिट्टी बनी बनी नहीं सदा से है सदा रहेगी तो भगवान से संसार ये बना और फिर संसार भगवान में लीन हो जाएगा भगवान सदा रहेगा कारण कारण ध्यान दो कार्य में रहता है बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता लेकिन बिना घड़े के मिट्टी रहती है यानी सृष्टि नहीं है प्रलय में तो भी भगवान है तो साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म दो नहीं है ब्रह्म एक ही है लेकिन निराकार ब्रह्म को समझो मिट्टी साकार ब्रह्म को समझो हीरा हीरा हीरा और मिट्टी तो दो चीज है नहीं नहीं दो नहीं है मिट्टी ही, ही हीरा बन जाती है मिट्टी का ही एक रूप है हीरा लेकिन हीरा कितना महंगा होता है और जो कोई पहन ले उसको लोग देखते हैं औरत तो काली कुरूप है लेकिन या जेवर है हीरे के चमक रहे <laughs> भाई वो मिट्टी ऐसे ही श्री कृष्ण ही का रूप है ब्रह्म निराकार वो कहीं बाहर से नहीं आया लेकिन ब्रह्म में शक्तियां प्रकट नहीं होती मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है इसलिए दो नहीं मानना आप लोग तो इस प्रकार हम दो हैं एक हम एक श्री कृष्ण लेकिन माया के कारण हमने मेरा मान लिया है माया को इस ब्रह्म को मिटाने के लिए हमको प्रयत्न करना होगा उस प्रयत्न के विषय में कोई इंद्रिय मन बुद्धि की तरकीब काम नहीं देगी उसकी मेहनत साधना काम नहीं देगी भगवत कृपा से होगा और भगवत कृपा के लिए शरणागति करनी होगी शरणागति माने मांगना मांगना माने भक्ति वो तो कैसे फिर बताएंगे